भासार्थ समस्त धनों का स्वामी मैं इंद्र अपने धुन को कभी हार नहीं सकता तथा मैं मृत्यु के नीचे कभी अपने को हारा हुआ नहीं पाता हूं और मेरे भक्त कभी मृत्यु पात्र नहीं होते इसलिए सोम तैयार करने वाले यजमानों तुम्हें अपेक्षित धन मुज से ही मानो हे मानवो मेरी मित्रता कभी नष्ट नहीं करें भाषार्थ जो शत्रु संग्राम करने के लिए शत्रुनाशक वज्रधारी इंद्र को आवाहित करते हैं मैं इंद्र उन प्राणधारी प्रबल शत्रुओं के जोड़ों का नाश करता हूं उन आह्वान करने वाले शत्रुओं का उन्हें बल से नत करके तथा स्वयं झुककर भयंकर बलगना करने वाले उनको नष्ट करने वाले उपाय से मार गिराता हूं भाषार्थ अभी मैं अकेला ही एक शत्रु को पराभूत कर सकता हूं शत्रु रहित मैं असहय शत्रुओं को भी पराभूत कर सकता हूं इतना ही नहीं तीन ही शत्रु आए तो भी मैं उनको भी पराभूत कर सकता हूं वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते जैसे किसान धान मलने के समय सूखे गेहूं के पौधे को मल डालता है वैसे ही मिष्टु शत्रुओं को मैं मार डालता हूं इंद्र विरोधी शत्रु मेरी क्या निंदा करते हैं भाषार्थ मैं गंगों के देश की रक्षा के लिए अतिथिग्य के पुत्र दिवोदास को जो अन्न उत्पादक तथा शत्रु संहारक थे प्रजाओं के बीच अन्न की भांति रक्षा के लिए प्रतिष्ठित किया था जिससे परणे तथा करंज नाम के शत्रुओं के संहार से मैं महान संग्राम में विख्यात हुआ था भाशार्थ मेरा स्तोता सबके लिए आश्रयणीय अन्नवान तथा भोगदाता होता है उस मेरे स्तोता भक्त को लोक गौवी प्राप्त करने के लिए तथा मैत्री के लिए दो प्रकार से स्वीकारते हैं जो मैं इसको युद्ध में विजय के लिए शत्र नाशक बल तथा आयूद प्रदान करता हूं अनंतर मैं इसको इस्तुत्य एवन विख्यात करता हूं भाशार्थ दो में से एक के पास इंद्र ने सोम को देखा उसके लिए पालन करता इंद्र अपने छेपण शस्त्र से वज्र से अपने को प्रकट करता है शत्रुओं से अपराजित करता है जिसके पास सोम नहीं दिखाई देता है वह तीखे सींग वाले बैल की भांति युधेक्ष शत्रु के सम्मुख बहुत गहरे अंधकार में बद्ध होकर खड़ा हो गया भाशार्थ आदित्य, वसु, रुद्र, वा मरुद्व तथा देवों के स्थान देव इंद्र नहीं जानता। वे देव मुझे को कल्यार एवन बलप्रदान करने का अनुग्रह करें। मैं अपराजित, उत्साह युक्त। तथा दृणहु एकोनपंचाशम सुक्तम भाषार्थ मैं इंद्र स्तुति करने वाले को सनातन वैभव तथा निवास स्थान देता हूं मैं ही स्तुत्युक्त कार्य मेरे उत्कर्ष के लिए करता हूं यज्ञ अनुष्ठान मेरे लिए वर्धक है मैं मेरे लिए हवन करने वाले यजमान के धन का प्रेरक हूं मैं अयक बिशील को सारे युद्ध में पराभूत करता हूं। भाशार्थ मुझ इंद्र को ही द्यू लोक प्रत्वी एवग अंतरिक्ष इन तीनों लोकों में उत्पन्न सभी प्राणी देव। उपਾਸ्य रूप से धारण करते हैं मैं यज्ञ वा युद्ध में जाने के लिए हरित वर्ण बलवान विविध कर्मा तथा वेगवान अश्वों को रथ में जोतता हूं और मैं धर्षक शत्रुओं को पराजित करने वाले वज्र को बल के लिए धारण करता हूं भाशार्थ मैंने उसना ऋषि के कल्याण के लिए अत्क आघातक शत्रु पुत्र को नाना प्रकार से आयुधों से ताड़ित किया था मैंने कुत्स नामक ऋषि की उसके स्तुत्युक्त मंत्रों के कारण अनेक प्रकार के रक्षाकारिणी कार्यों से रक्षा की थी मैंने शश नामक असुर का संहार किया था उसके संहार के लिए मैंने वज्र धारण किया था वह मैं जो दस्युओं को आर्य श्रेष्ठ नाम प्रदान नहीं करता भाषार्थ मैंने पिता की भात वेतसु नाम का देश उत्तम कामना करने वाले कुत्स ऋषि के वश में तृग्र एवं इस मदिब के साथ ही कर दिया था मैं यजमान भक्त को श्री संपन्न करता हूं जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता इष्ट करता है उसी प्रकार शत्रुओं को पराजित करने के लिए मैं तुम्हारा प्रिय करता हूं भाषार्थ मैंने श्रुतवर्ण महर्षि के लिए मृगय असुर को वश में कर दिया था जिससे सुतरवा मेरी तरफ आया था तथा उसने मेरी इष्ट की थी मैंने आयु के वश में वेश को नम्र कर दिया था और मैंने सब के वश में पड़ वृद्धि को किया था भासार्थ मैं वह जो वृत्र को नष्ट करने वाला हूं जिसने नववास्त एवं देहद्रथ का जैसे वृत्र ने दासों का नाश किया था वैसे ही संहार किया था जिस समय उत्साही एवं विख्यात शत्रु मुझसे लड़ने के लिए आते हैं उस समय मैं उन्हें इस उज्ज्वल संसार से बाहर निकाल देता हूं भाशार्थ मैं सूर्य देव के शीघ्रगामी अश्वों से धोए जाकर अपने तेज सामर्थ्य से चारों ओर परदक्षिणा करता हूं जब मुझे स्तुतिशील मानव यज्ञ सिद्ध प्रत्यर्थ सोम सेचन के लिए बुलाते हैं मैं नष्ट करने योग्य शत्रु को शस्त्रों से दूर करता हूं भाशार्थ मैं सात शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाला बलवानों में बलवान मैंने दुरुवश एवन यदु को बल से खीर्टिमान किया है तथा मैंने अन्य स्तोताओं को बल से बलवान किया है और 99 बरधमान शत्रों का नाश किया है भाशार्थ जल बढ़ाने वाली मैं बहने वाली सब्त नदियों को धारण करता हूँ प्रत्वी पर बहती तथा गतिशील इन नदियों को शोभन कर्मा मैं जल वित्रण करता हूं, मानों को यग्य इच्छा नुसार फल प्राप्त के लिए मैं संग्राम करके मार्ग प्रदान करता हूं। भासार्थ मैं गायों के स्तनों में वह विख्यात दूध धारण करता हूं जिसको गौओं में अन्य देव वा तस्ठा धारण न कर सका गायों के स्तनों में यह दूध प्रदीप्त स्प्रहणीय एवं नदियों में मीठा तथा निर्मल जल रूप रहता है यह गतिशील दूध उदक सोम के साथ मिलने पर अत्यंत सुखकर होता है भासार्थ इस प्रकार अपने प्रभाव से धनवान तथा सत्य धन इंद्र देवो एवं मानवो को सौभाग्य ऐश्वर्य संपन्न करता है हे अश्वों के स्वामी कीर्ति एवं यश कार्य के स्वामी उन सारे तेरे अनेक प्रकार के कार्यों की उत्साही ऋतक्त भक्त लोग प्रशंसा करते हैं पंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे तोता तू महान सोम से प्रसन्न सबके नेता तथा संपूर्ण विश्व के कल्याण करता इंद्र की स्तुति कर क्योंकि इंद्र का उत्तम श्रेष्ठ बल महान अन्न एवं सुख की देवलोक तथा पृथ्वी सभी उपासना करते हैं भाषार्थ वही सत्य इंद्र सख्य मित्र भाव से मानवों का हितैषी सबका स्वामी एवं स्तुत्य है मेरे सदृश मानवों को वही उपास्य है हे सतपुरुषों की रक्षा करने वाले इंद्र तू सब उत्तम कार्यों में पराक्रमों में वृत्त तथा मेघ से वृष्टि प्राप्त के लिए हे शूरवीर तू ही स्तुति करने योग्य है भाषार्थ हे इंद्र वे कौन महान लोग हैं जो तुझसे अन्न वृष्टि पाने के अधिकारी हैं जो तुझसे धन युक्त सुख अन्न प्राप्त करते हैं वे कौन हैं जो असुरों के नाशक तेरे बल के लाभ के लिए सोम आदि हवि से तुझे प्रेरित करते हैं तथा वे कौन हैं जो अपनी उर्वरा भूमि में वृष्टि जल उदक एवं पराक्रम करने के लिए तुझे आवाहित करते हैं भाषार्थ हे है। है इंद्रदेव तू हमारे यज्ञ अनुष्ठान स्तोत्रों से महान हुआ है समस्त यज्ञों में तू यज्ञनीय हुआ है तू सारे संग्रामों में मुख्य शत्रुओं के नाशक हुआ है हे सर्वदृष्टा इंद्र तू सबसे श्रेष्ठ है तथा सुयोग्य सलाह देने वाला है भाषार्थ हे इंद्र सर्वश्रेष्ठ तू यज्ञ करने वाले और भक्त पूर्ण स्तवन करने वाले यजमानों का अवश्य त्वरित रक्षण कर समस्त मानव ही तेरी भक्त रक्षण की महान शक्ति को जानते हैं तू अजर हो तेरा उत्कर्ष होता रहे तथा तू ये सब यज्ञ जल्द संपन्न करता रहे भाषार्थ इन सब यज्ञों को तू शीघ्र ही संपन्न करता है हे बलशाली इंद्रदेव स्वयं जिनको तू धारण करता है तेरा शत्रुनाशक अस्त्रय बल हमारी रक्षा करे हमारी धारणा करने के लिए ही तेरा धन हो यह यज्ञ एवं मंत्र तेरे लिए ही जो तू हमारा उपास्य है हे महान उत्तम यह पवित्र वचन तेरे लिए ही उच्चारित हैं भाषार्थ हे बुद्धिमान इंद्र जो स्तोता हविष्य करता लोग इकट्ठे आकर संघ बनाकर सोम रस निचोड़ते हैं तथा जो नाना प्रकार के धन लाभ की कामना से दान कर तेरी सेवा करते हैं वे सुख प्राप्त के लिए अंतःकरण पूर्वक तेरे निर्दिष्ट मार्ग से ही उत्तम पद प्राप्त करने के अधिकारी हूं जब वे निचोड़े हुए सोम रस रूप अन्न के द्वारा आनंद प्राप्त कर लेते हैं एक पंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे अग्नि वह आवरण अत्यंत ही बड़ा एवं स्थूल था जिसे घेरकर तू पानी में बैठा था हे सर्वज्ञ अग्नि तेरे सब शरीर के सारे अंगों को नाना प्रकार से एक देव ने देखा भाषार्थ किसने मुझे देखा था वह कौन देव है जो मेरे देहों एवं सभी अंगों को अनेक प्रकार से देखता है हे मित्र वरुण अग्नि के समस्त प्रदीप्त देवयान साधन मार्ग कहां विद्यमान है कहो भासारथ हे सर्वज्ञ अग्नि जल एवं औषधियों में नाना प्रकार से अंतरभूत तुझे हम ढूंढते हैं हे विचित्र किरणों से कांति युक्त अग्नि उस प्रकार प्रविष्ट तुझे यम ने पहचाना दस गुप्त निवास स्थानों में रहने वाला तथा अत्यंत तेजस्वी तू है